श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पंचानबे भक्तों के साथ कीर्तन कीर्तनानंद अधर के मकान पर आज आश्विन शुक्ला एकादशी है बुधवार 1 अक्टूबर अठारह श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर से अधर के यहाँ आ रहे हैं साथ में नारायण और गंगाधर है रास्ते में एकाएक श्री राम कृष्ण को भावावेश हो गया श्री राम कृष्ण भाभा विष्णु कह रहे हैं मैं माला जपूंगा। छी शी, ये शिव पाताल फोड़कर निकले हुए शिव हैं स्वयंभुलिंग वे अधर के यहाँ पहुँचे वहाँ बहुत से भक्त एकत्रित हुए हैं केदार विजय बाबूराम राम आदि सब आए हैं कीर्तनिया वैष्णवचरण आए हुए हैं श्री राम कृष्ण की आज्ञानुसार रोज ऑफिस से आते ही अधर वैष्णो चरण का कीर्तन सुनते हैं चरण बड़ा मधुर कीर्तन करते हैं आज भी संकीर्तन होगा श्री राम कृष्ण अधर के बैठक खाने में गए भक्त मंडली उन्हें देखकर खड़ी हो गई और चरण वंदना करने लगी श्री कृष्ण ने प्रसन्न चित्त से आसन ग्रहण किया उसके बाद उन लोगों ने भी आसन ग्रहण किया केदार और विजय ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया श्री राम कृष्ण ने बाबूराम और नारायण से उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा फिर कहा आप लोग आशीर्वाद दें जिससे इन्हें भक्ति हो नारायण को दिखाकर बोले यह बड़ा सरल है भक्तगण नारायण और बाबूराम को देख रहे हैं श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों से तुम्हारे साथ रास्ते में मुलाकात हुई नहीं तो तुम लोग काली मंदिर जाते ईश्वर की इच्छा से मुलाकात हो गई केदार विनयपूर्वक जो ईश्वर की इच्छा है वही आपकी इच्छा है श्री कृष्ण हंस रहे हैं भक्तों के साथ कीर्तनानंद अब कीर्तन शुरू हुआ अभिसार से आरंभ करके रामलीला कहकर वैष्णोचरण ने कीर्तन समाप्त किया फिर श्री राधा कृष्ण का मिलन गाया जाने लगा श्री राम कृष्ण नारे आनंद के नृत्य करने लगे साथ साथ भक्तगण भी उन्हें घेरकर नाचने और गाने लगे कीर्तन हो जाने पर सबने आसन ग्रहण किया श्री राम कृष्ण विजय से यह बहुत अच्छा गाते हैं यह कहकर उन्होंने वैष्णव को इशारे से बतला दिया फिर गौरांग सुंदर गाने के लिए उनसे कहा वैष्णोचरण गाने लगे गाना समाप्त हो जाने पर श्री राम कृष्ण विजय से पूछते हैं ऐसा रहा विजय सुनकर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है इसके बाद बड़ी देर तक कीर्तनानंद होता रहा केदार और कई भक्त घर जाने के लिए उठे केदार ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा आज्ञा हो तो अब चले श्री राम कृष्ण तुम अधर से बिना कहे ही चले जाओगे अभद्रता ना होगी केदार तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम जब आप रहे तो सबका रहना हुआ अभी मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब है और फिर विवाह आदि के लिए जरा कुछ डर भी लगता है समाज ही तो है एक बार गड़बड़ हो भी चुका है विजय क्या इन्हें श्री राम कृष्ण को छोड़कर जाएंगे इसी समय श्री राम कृष्ण को ले जाने के लिए अधर आए भीतर पतली पड़ चुकी थी श्री राम कृष्ण उठे विजय और केदार से कहा आओ जी मेरे साथ विजय केदार और दूसरे भक्तों ने श्री राम कृष्ण के साथ बैठकर प्रसाद पाया भोजन के बाद श्री राम कृष्ण एक बार फिर बैठक खाने में आकर बैठे केदार विजय और दूसरे भक्त चारों ओर बैठे केदार ने हाथ जोड़कर बड़े ही विनयपूर्वक शब्दों में श्री कृष्ण से कहा मैं टाल मटोल कर रहा था मुझे क्षमा कीजिए केदार ढाका में काम करते हैं वहाँ बहुत से भक्त उनके पास आते हैं और उन्हें खिलाने के लिए संदेश आदि बहुत तरह की चीज़ें ले आया करते हैं केदार यही सब बातें श्री राम कृष्ण से कह रहे हैं केदार विनयपूर्वक बहुत से आदमी खिलाने के लिए आते हैं क्या करूं कोई आज्ञा दीजिए श्री राम कृष्ण भक्ति होने पर चांडाल का भी अन्न खाया जा सकता है सात वर्ष की उन्माद अवस्था के बाद मैं उस देश में कामार पुक गया तब कैसी कैसी अवस्थाएं थीं वे सियाओं तक ने खिलाया परंतु अब वह सब नहीं होता केदार जाने को उठे केदार धीमी आवाज में महाराज आप मुझ में कुछ शक्ति संचार कर दीजिए बहुत से लोग मेरे पास आते हैं मुझे क्या ज्ञान है श्री राम कृष्ण अजय सब हो जाएगा आंतरिक भक्ति के रहने पर सब हो जाता है केदार के विदा होने के पहले बंगवासी के संपादक श्री योगेंद्र ने आकर प्रवेश किया श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया साकार निराकार की बात होने लगी श्री राम वे साकार हैं निराकार हैं और भी क्या क्या हैं यह सब हम लोग क्या जाने केवल निराकार कहने से कैसे काम चलेगा योगेंद्र ब्राह्मण समाज की एक बात बड़े आश्चर्य की है बारह वर्ष का लड़का है उसे भी निराकार ही सूझता है आदि समाज वाले साकार पर विशेष आपत्ति नहीं करते दुर्गा पूजा के समय वे लोग भले मानुसों के घर भी जा सकते हैं श्री रामकृष्ण हंसकर उन्होंने ठीक कहा उसे भी निराकार ही सूझता है अधर शिवनाथ बाबू साकार नहीं मानते विजय वह उनके समझने की भूल है ये जैसा कहते हैं गिरगिट कितने ही रंग बदलता रहता है जो पेड़ के नीचे रहता है वही जान सकता है मैंने ध्यान करते हुए मूर्तियाँ देखी कितने ही देवता थे उन्होंने बहुत कुछ कहा मैंने मन में कहा मैं उनके श्री राम कृष्ण के पास जाऊंगा ये बातें तभी मेरी समझ में आएंगी श्री राम कृष्ण तुमने ठीक देखा है केदार भक्तों के लिए वे साकार हैं भक्त प्रेम से उन्हें साकार देखता है ध्रुव ने जब उनके दर्शन किए तब पूछा आपके कुंडल क्यों नहीं हिल रहे हैं श्री ठाकुर जी ने कहा हिलाओ तो हिले श्री राम कृष्ण सब मानना चाहिए जी निराकार और साकार सब मानना चाहिए काली मंदिर में ध्यान करते हुए मैंने देखी एक वेश्या, मैंने कहा माँ तो इस रूप में भी है इसीलिए कहता हूँ सब मानना चाहिए वे कब किस रूप से दर्शन देते हैं सामने आते हैं यह कहा नहीं जा सकता यह कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे गाना हो जाने पर विजय ने कहा वे अनंत शक्ति हैं क्या किसी दूसरे रूप से दर्शन नहीं दे सकते कितने आश्चर्य की बात है लोग रेणु की रेणु जी जो हैं फिर भी वे समझ बैठते हैं कि ईश्वर के संबंध में सब कुछ जान लिया श्री राम कृष्ण कुछ गीता भागवत और वेदांत पढ़कर लोग सोचते हैं हमने सब समझ लिया चीने के पहाड़ पर एक चीटी गई थी एक दाना खाने से ही उसका पेट भर गया एक दाना और मुंह में दबाकर वह घर लौट पड़ी जाते हुए सोच रही थी अब की बार आकर सारा पहाड़ उठा ले जाऊंगी सब हंसते हैं आज बृहस्पतिवार है दो अक्टूबर अठारह सौ चौरासी आश्विन शुक्ला द्वादशी त्रयोदशी कल श्री राम कृष्ण कलकत्ते में अधर के यहाँ आए हुए थे श्री राम कृष्ण वहाँ कीर्तनानंद में नाचे थे श्री राम कृष्ण के पास आजकल लाटू हरीश और रामलाल रहते हैं बाबूराम भी कभी कभी आकर रहते हैं श्रीयुत्त रामलाल श्री भवतारिणी की सेवा करते हैं हायदरा भी हैं आज मणिलाल मल्लिक प्रिय मुखर्जी उनके आत्मीय हरि शिवपुर के एक ब्राह्म भक्त बड़ा बाजार बारह नंबर मल्लिक स्ट्रीट के मारवाड़ी भक्त श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं क्रमशः दक्षिणेश्वर के कई लड़के और सीटी के महेंद्र वैद्य आए मणिलाल पुराने भक्त हैं श्री राम कृष्ण मणिलाल आदि से नमस्कार मन ही मन का अच्छा होता है पैरों पर हाथ रखकर नमस्कार की क्या ज़रूरत है और मन ही मन जिसे नमस्कार किया जाता है उसे संकोच भी नहीं होता मेरा ही धर्म ठीक है और सब मिथ्या है यह सब अच्छा नहीं मैं देखता हूँ वे ही सब कुछ हुए हैं मनुष्य प्रतिमा शालग्राम सबके भीतर एक ही सत्ता देखता हूँ मैं एक को छोड़ दूसरा कुछ नहीं देखता बहुत से लोग सोचते हैं मेरा ही मत ठीक है और सब गलत है हम जीते और सब हारे इससे जो बढ़ गया है वह थोड़े के लिए अटक जाता है तब जो पीछे पड़ा था वह बढ़ जाता है गोलक धाम के खेल में बहुत कुछ बढ़ गया परंतु फिर पौ न पड़ा हार और जीत उनके हाथ में है उनका काम कुछ समझ में नहीं आता देखो नारियल इतने ऊँचे रहता है धूप लगती है फिर भी उसके जल की ताशीर ठंडी है इधर पानी फल सिंघाड़े पानी में रहते हैं परंतु उनकी ताशीर गर्म होती है आदमी का शरीर देखो सिर जो मूल है ऊपर चला गया मणिलाल, हमारा इस समय कर्तव्य क्या है श्री रामकृष्ण किसी तरह उनके साथ युक्त होकर रहना दो रास्ते हैं कर्मयोग और मनोयोग जो लोग गृहस्थाश्रमी हैं उनका योग कर्म के द्वारा होता है चार आश्रम हैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यासी को काम्य कर्मों का त्याग करना चाहिए परंतु नित्य कर्म उसे कामनाहीन होकर करना चाहिए दंड धारण भिक्षा तीर्थयात्रा पूजा जप इन सब कर्मों के द्वारा उनके साथ योग होता है और चाहे जो काम करो फल की आकांक्षा का त्याग करके फल की आकांक्षा को छोड़कर कर कर सके तो उनके साथ योग होगा एक मार्ग और है मनोयोग इस तरह के योगी में बाहर से कोई चिन्ह नहीं दिख पड़ते उसका योग अंतर से होता है जैसे जड़ भरत तथा सुखदेव और भी बहुत से हैं पर ये दो प्रसिद्ध हैं इनकी दाढ़ी और बाल तैसे ही रहते हैं वे उन्हें नहीं निकालते परमहंस अवस्था में कर्म उठ जाते हैं तब स्मरण मनन ही रहता है सदा ही मन का योग रहता है अगर वह कर्म भी करता है तो लोग शिक्षा के लिए चाहे कर्म के द्वारा योग हो या मन के द्वारा भक्त के होने पर सब समझ में आ जाता है भक्ति से कुंभक आप ही हो जाता है मन में एकाग्रता होने पर ही वायु स्थिर हो जाती है और वायु के स्थिर होने पर ही मन एकाग्र होता है बुद्धि स्थिर हो जाती है जिसे होता है वह खुद नहीं समझ सकता भक्ति योग में योग के साधन होते हैं मैंने माँ से रो रो कर कहा था माँ योगियों ने योग करके ज्ञानियों ने विचार करके जो कुछ समझा है वह सब तू मुझे समझा दे मुझे दिखला दे माँ ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है व्याकुल होकर उनके निकट रोने पर सब कुछ बतला देती हैं वेद वेदांत पुराण इन सब शास्त्रों में क्या है सब उन्होंने मुझे समझा दिया है मड़ी हठयोग, श्रीराम के। हठयोगी देहाभिमानी साधु है वे सब नेति धोती करते हैं केवल देह की चिंता उनका उद्देश्य आयु की वृद्धि करना है देह की ही दिन रात सेवा किया करते हैं यह अच्छा नहीं तूर, तुम्हारा कर्तव्य क्या है तुम लोग मन ही मन कामणी और कांचन का त्याग करो तुम लोग संसार को काक काकविष्ठा नहीं कह सकते गोस्वामी गृहस्थ हैं इसलिए मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा है तुम लोग क्या संसार का त्याग करोगे तुम लोग संसार को माया कहकर उनका अस्तित्व लोप नहीं कर सकते संसारियों का जो कर्तव्य है उस पर श्री चैतन्य देव ने कहा है जीवों पर दया रखो वैष्णव की सेवा करो उनका नाम लो केशव सेन ने कहा था वे इस समय दोनों ही करो कह रहे हैं एक दिन कहीं चुपचाप काट खाएंगे परंतु बात ऐसी नहीं भला मैं क्यों काटूंगा, मणि मल्लिक किंतु आप तो काटते हैं श्री रामकृष्ण हाँ से क्यों तुम जैसे के वैसे ही तो बने हो तुम्हें त्याग करने की क्या जरूरत है श्री कृष्ण जिनके द्वारा वे लोग शिक्षा देना चाहते हैं उन्हें संसार का त्याग करना चाहिए जो आचार्य हैं उन्हें कामणी और कांचन का त्याग करना चाहिए नहीं तो उनके उपदेश लोग मानते नहीं केवल भीतर ही त्याग के होने से काम नहीं होता बाहर भी त्याग होना चाहिए लोग शिक्षा तभी हो सकती है नहीं तो लोग सोचते हैं ये कामनी और कांचन का त्याग करने के लिए कह तो रहे हैं परंतु भीतर ये खुद उसका भोग कर रहे हैं एक वैद्य ने रोगी को दवा देकर कहा तुम किसी दूसरे दिन आना भोजन आदि की बात बता दूँगा उस दिन वैद्य के यहाँ राब की बहुत सी कल्सियाँ भरी थी रोगी का घर बहुत दूर था उसने दूसरे दिन आकर उनसे भेंट की वैद्य ने कहा खाने पीने में ज़रा सावधानी रखना गुड़ खाना अच्छा नहीं रोगी के चले जाने पर एक आदमी ने वैद्य से पूछा उसे इतनी तकलीफ आपने क्यों दी उसी दिन कह देते कि गुड़ न खाना फंस वैद्य ने कहा इसका एक खास अर्थ है उस दिन मेरे यहाँ राब और गुड़ के बहुत से घड़े रखे हुए थे उस दिन अगर मैं कहता तो उसको विश्वास ना होता वह सोचता जब इन्हीं के यहाँ इतना गुड़ रखा हुआ है तो ये जरूर कुछ ना कुछ गुड़ खाया करते होंगे। गए अतएव गुड़ कुछ ऐसी बुरी चीज़ नहीं हो सकती आज मैंने गुड़ के घड़ों गड़, को छिपा रखा है अब उसे मेरी बात का विश्वास होगा मैंने आज ही समाज के आचार्य को देखा सुना दूसरी या तीसरी बार उसने विवाह किया है लड़के सब बड़े बड़े हो गए हैं ये ही लोग आचार्य हैं ये लोग अगर कहें ईश्वर सत्य है और सम्मिथ्या तो इनकी बात का विश्वास भला किसे हो सकता है जैसा गुरु है उसको शिष्य भी वैसे ही मिलते हैं सन्यासी भी अगर मन से त्याग करके बाहर कामने और कांचन लेकर रहे तो उसके द्वारा लोग शिक्षा नहीं हो सकती लोग कहेंगे यह छिप गुड़ खाता है सीति का महेंद्र वैद्य रामलाल को पाँच रुपये दे गया था मुझे यह बात मालूम नहीं थी रामलाल के कहने पर मैंने पूछा किसे दिया है उसने कहा यहाँ के लिए मैंने पहले सोचा कि दूध वाले को रुपया देना है न हो इन्हीं में से दे दिया जाएगा हरे हरे जब कुछ रात हुई तब मैं खाट पर उठकर बैठ गया बड़ी बेचैनी थी जान पड़ता था छाथी में कोई खरोच रहा है तब रामलाल के पास जाकर मैंने फिर पूछा उसने तेरी चाची को तो नहीं दिया है उसने कहा नहीं तब मैंने कहा तू अभी रुपये लौटा दो रामलाल उसके दूसरे दिन रुपये लौटा आया सन्यासी के लिए रुपये लेना या लोभ में फंस जाना कैसा है जानते हो जैसे ब्राह्मण की विधवा बहुत दिनों तक आचार और ब्रह्मचर्य से रहकर एक दिन एक नीच शूद्र के साथ निकल गई थी उस देश में भगी तेलिन के बहुत से चेले हो गए थे शुद्र को सब लोग प्रणाम करते हैं यह देखकर कर वहाँ के जमींदार ने उसके पीछे किसी बदमाश को भिड़ा दिया उसने उसका धर्म नष्ट कर दिया साधन भजन सब मिट्टी में मिल गया पति सन्यासी भी वैसा ही है तुम लोग संसारी हो तुम्हारे लिए सत्संग की आवश्यकता है पहले है साधु संग फिर है श्रद्धा साधु संत अगर उनका नाम न लें उनका गुण न गाएं, तो ईश्वर पर लोगों का विश्वास और श्रद्धा भक्ति कैसे हो सकती है जब लोग तुम्हें तीन पुस्तक का अमीर समझेंगे तभी मानेंगे ना मास्टर से ज्ञान के होने पर भी सदा अनुशीलन चाहिए नागा तोतापुरी कहता था लोटे को एक दिन मलने से क्या होगा डाल रखोगे तो फिर मैला हो जाएगा तुम्हारे घर एक बार जाना है तुम्हारा अड्डा अगर मालूम रहा तो संभव है वहाँ बहुत से भक्त आ मिले तुम ईशान के पास एक बार जाना मड़िलल से केशव सेन की माँ आई थी उनके घर के बालकों ने हरिनाम गाया बेतालियाँ बजा बजा कर उनकी प्रदक्षिणा करने लगी। मैंने देखा शौक से उन्हें बहुत दुख न था जहां आकर वे एकादशी को माला लेकर जप करती थी मैंने देखा उनमें बड़ी भक्ति है मरिलाल, केशव बाबू के पितामह राम कमल सेन भक्त थे तुलसी कानन में बैठकर नाम जप करते थे केशव के पिता प्यारी मोहन भी वैष्णव भक्त थे श्री राम कृष्ण बाप अगर वैसा न होता तो लड़का कभी इतना भक्त नहीं हो सकता विजय की अवस्था देखो ना। विजय का बाप भगवान भागवत पढ़ता था तब भावा में बेहोश हो जाता था विजय भी कभी हो हो करता हुआ उठकर खड़ा हो जाता था आजकल विजय जो कुछ दर्शन कर रहा है सब ठीक है साकार और निराकार की बात विजय ने कही जैसे गिरगिट का रंग लाल पीला हर तरह का होता है और फिर कोई भी रंग नहीं रहता उसी तरह साकार और निराकार है विजय बड़ा सरल है खूब उदार और सरल हुए बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते कल विजय अधरसेन के यहाँ गया हुआ था व्यवहार ऐसा था जैसे अपना मकान हो सब अपने आदमी हो विषय बुद्धि के गए बिना कोई उदार और सरल नहीं होता मिट्टी बनाई हुई ना हो तो उसके बर्तन नहीं बन सकते भीतर बालू या कंकड़ के रहने पर बर्तन चिटक जाते हैं इसीलिए कुम्हार पहले मिट्टी बनाता है आईने में गर्द पड़ गई हो तो उसमें मुंह नहीं दिखाई पड़ता चित्त शुद्धि के हुए बिना अपने स्वरूप के दर्शन नहीं होते देखो ना, जहाँ अवतार है वहीं सरलता है नंद दशरथ ये सब सरल थे वेदांत कहता है बुद्धि ही शुद्धि हुए बुद्धि की शुद्धि हुए बिना ईश्वर के जानने की इच्छा नहीं होती अंतिम जन्म या अर्जित तपस्या के बिना उदारता या सरलता नहीं आती